संक्षिप्त महाभारत पर्व, भगवान के उपदेश का उपसंहार और उनका द्वारिका गमन यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर छूट जाए तो उसकी प्रेत क्रिया अर्थात अंत्येष्ट संस्कार किस प्रकार संभव है भगवान ने कहा राजन यदि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो प्रेत कल्प में बताए अनुसार उसकी काष्ट में प्रतिमा बनवानी चाहिए वह काष्ट पलाश का ही होना चाहिए मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं। उन सब की शास्त्रोक्त रीति से कल्पना करके उस प्रतिमा का दाह करना चाहिए जैसे युषिष्टि ने पूछा भगवन, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए भगवान ने कहा राजन सामवेद का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं तप दयाशील थोड़े में संतोष करना ये सद्गुण भी तीर्थ रूप ही हैं। पतिव्रता नारी संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं मेरे और शंकर के भक्त संद्वान और दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं देवों को अभयधान देना भी तीर्थ ही कहलाता है मैं तीनों लोकों में उद्वेग सुन्य हूँ दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता देवता दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता परंतु शुद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है इसलिए शुद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ नहीं उच्चारण करना चाहिए क्योंकि वेद वेदता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं शुद्ध मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण छत्री और वैश्यों की सेवा करें, यही उनका परम धर्म है द्विजों की सेवा से ही वे परम कल्याण के भागी होते हैं इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है राग द्वेष मोह कठोरता क्रूरता सठता अधिक काल तक वैर रखना अधिक अभिमान सरलता का अभाव झूठ बोलना निंदा करना चुगली खाना अत्यंत लोभ करना हिंसा चोरी झूठ छूटमूट अपवाद लगाना धोखा देना क्रोध लालच, मूर्खता, नास्तिकता, भय, आलस्य, दंभ, जड़ता, कपट और अज्ञान ये समस्त दुर्गुण शुद्ध के पैदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी ने शुद्रों को उत्पन्न करके उनके लिए द्वजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया द्विजों की भक्ति से शुद्ध के तम तमस भाव नष्ट हो जाते शुद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उनसे भक्तिपूर्वक दिए हुए ब्राह्मण तो अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है विद्या और विनय से संपन्न तथा तो वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वे चाणाल के समान है जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान तप यज्ञ होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ है पांडुनंदन जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र अथवा शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है क्रूरता का अभाव अहिंसा सत्य सरलता तथा किसी भी प्राणी से एक द्रोह न करना यह मेरे भक्तों का व्रत है जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है वह चांदाल ही क्यों न हो उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सदगति के विषय में क्या कहना है अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को नहीं प्राप्त होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है इसलिए राजेंद्र तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम परम पद का साक्ष है जो में मेरे भक्त हैं, वे जन्म से शुद्ध होने पर भी वास्तव में शुद्ध नहीं है भगवत भक्त ब्राह्मण के ही समान माने गए हैं जो द्व साक्षर मंत्र के तत्व का ज्ञाता और निरंतर पंचयाम सेवा विधि को जानने वाला है वह वा उत्तम भक्त है जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा अथर्व होकर यजुर्वेद के द्वारा उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा तथा अथर्वेदी त्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं वे भगवत भक्त माने गए हैं यज्ञ वेदों के अधीन है और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं इसलिए ब्राह्मण देवता है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 श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है वह निश्चय ही मेरे को प्राप्त होता है मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म का श्रवण करता है उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय साक्षात विष्णु स्वरूप जगत भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रमण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को किया। ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया देवता ब्रह्मषि सिद्ध गंधर्व अपसराय ऋषि महात्मा भूह सर्प महात्मा बालकल्य तत्धर्षी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तक एवं पवित्र हो गए, भगवत भक्ति उमर आई फिर उन सब चरणों में मस्तक प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा करके कहा भगवन अब हम द्वारिका में पुनः आप जगतगुरु गुरु का दर्शन करेंगे जो कर सब ऋषि प्रसन्न चित्त हो देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए उनके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सात्ी सहित दारुक को याद किया दारु पास ही बैठा था उसने निवेदन किया भगवन रथ तैयार है पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मोह उदास हो गया वे हाथ जोड़कर आँसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण कुछ बोल न सके भगवान कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए तथा उन्होंने कुंती गांधारी विदुर महर्षि व्यास और अन्यान उस राजवन से बाहर निकल आए फिर सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़ों से जुटे हुए अपने रथ पर सवार हो गए उस समय कुरुदेश के राजा युधि भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और दारू को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग युक्त विचार चवक विशाल चवर हाथ में लेकर दाहनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए वह छत्रियों से युक्त तथा तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। था उसका डंडा मणि का बना हुआ था। तथा सोने की उसकी शोभा बढ़ा रही थी। नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चवर लिए रथ पर सवार हो गए और भगवान के ऊपर ढुलाने लगे इस प्रकार युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का अनुसरण किया तीन योजन अर्थात चौबीस मील तक चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारिका को चले गए इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके जब पांडव घर लौट रहे थे तो घर लौटे तो सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौं का दान करने लगे भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारमवार याद करके वे मन ही मन उनकी सराहना करते थे धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए धर्म का यह उपदेश मैंने तुम्हे सुना दिया यह परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है भगवान विष्णु के बतलाये हुए इस धर्म का निरंतर श्रवण करते रहो इसी से तुम विष्णु के परम धाम को जा पहुंच सकते हो उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है अश्वेधिक पर्व समाप्त